महाभारत शांति पर्व सप्तविंशोध्याय युधिष्ठिर को शोक व शरीर त्याग देने के लिए उद्यत देख व्यास जी का उन्हें उससे निवारण करके समझाना युधिष्ठि उवाच अभिमनोहते बाले द्रौपद्यातनु धिष्टुमने विराटे च्रुपते च महीपत वृषसने धर्मे धृष्टेत तो, सुपार्थिव सु, नरेन्द्रेशु सु, सु ना संयुगे न च मंचती मंशोकतीन मातुं राज्य कामकुमुग्र छेदकार युधिष्ठि ने ब्यास जी जैसे कहा मुनि मुनिश्रेष्ठ इस युद्ध में बालक अभिमन्यु द्रौपदी के पाँचों पुत्र धृष्ट विराट राजा द्रुपद धर्मज्ञ वृषसेन छेदराज धृष्ट केतु तथा नाना देशों के निवासी अन्य नरेश भी वी वीरगति को प्राप्त हुए हैं मैं जातिभा का घातक राज्य का लोभ अत्यंत क्रूर और अपने वंश का विनाश करने वाला निकला यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ यश के मया वे परिवर्तित मया राजुन गांगे योजुदा पाति जिनकी गोद में खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था उन्हें पितामह गंगानंदन भीस्मजी को मैंने राज्य के लोभ से मरवा डाला कंपम्री प्रेक्ष जीर्ण सिंह प्राण सुंदर सिंहम पितामह सर दृष्टवा भृतम बे व्यसी मन जब मैंने देखा कि अर्जुन के भद्रूपम बाणों से आत हो बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्नत काय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर सा आने लगा है शिखंड उनकी ओर देख रहा है और उनका सारा शरीर बाणों से खचा भर गया है तो यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी विथा हुई प्रांगमुखम से रथे पर रथारुजम घूर्णमान शैलम तथा बेहिकोभव जो शत्रु दल के रतियों को पीड़ा देने में समर्थ थे वे के मुंह करके चुपचाप बैठे हुए बाणों का आघात सह रहे थे और जैसे पर्वत हिल रहा हो उसी प्रकार झूम रहे थे उस समय उनकी यह अवस्था देख कर मुझे आ गई थी यण धनुष बहुनि कौरभ्य कुरुक्षेत्र महामृदे समेतम पार्थिव छत्र वाराणस्यादी सुत कन्याथन संयुगे ये चोग्रयुधो राजा चक्रवर्ती दुरासद प्रतापन साम मैया घाति में महायुद्ध ठानकर हाथ में धनुर्म्ये बहुत दिनों तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया था जिनवीर गंगानंदन भिष्म ने वाराणसीपुरी में काशीराज की कन्याओं के लिए युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर एकमात्र रथ के द्वारा वहां हुए समस्त क्षत्रिय नरेशों को ललकारा था तथा जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उग्रा को अपने अस्त्रों के प्रताप से दग्ध कर दिया था उन्हीं को मैंने युद्ध में मरवा डाला ना सोर जुटे नि जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं भी रक्षा की और उसे बाणों से धराशाई नहीं किया उन्हें पितामह को अर्जुन ने मार गिराया यदनम पति भूम अपश्यम रुद्रोक्षित तदैवा विषुग्रह ज्वरो मं मुन साम जब मैंने पितामह को खून से होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा उसी समय मुझ पर अत्यंत भयंकर शोक ज्वर का आवेश हो गया ये सा राजुन पापेन गुरु घाटि अल्प काल से राज्य कृत मूढ़ घातितः जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस बड़ा किया और सब प्रकार से हमारी रक्षा की उन्ही को मुझ पापी राज्य लोभी गुरु एवं मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए मरवा डाला सर्वपार्थ महेश्वास अभिगम्य अभिगम्यण मिथ्या पापे नोक सुतम प्रति संपूर्ण राजाओं से पूजित महाधनुधर आचार्य के पास जाकर मुझ पापी ने उनके पुत्र के संबंध में झूठी बात कही तन्मे दहति गात्राणी गुरु सत्यमाक्षा राजस्त यद जीवित में सुत सत्यमा मिप्रो मई तत्परि उस समय गुरु ने मुझसे पूछा था राजन सच बताओ क्या मेरा पुत्र जीवित है उन ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए ही मुझसे यह बात पूछी थी उनकी यह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्नि से दग्ध होने लगता है चांतरम कृत्वा पापेना गुरु घाति परंतु राज्य के लोभ में अत्यंत फसे हुए मुझ पापी गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया और उनके साथ धोखा किया सत्य कंचुकमुच मयाच गुरा हते निरुक्त कुंजरे हते मैंने सत्य का चोला उतार फेंका और युद्ध में अस्पथामा नामक हाथी के मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया कि अस्पस्थामा मारा गया इससे इन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया कान कर्म जेत यह अत्यंत दुष्कर्म पाप कर्म करके मैं किन लोकों में जाऊंगा युद्ध में कभी पीट न दिखाने वाले अत्यंत उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मैंने मरवा दिया मुझसे बढ़कर महान पापाचारी दूसरा कौन होगा यद्बलम जातम अभिमन्युवादृशो प्रोण पालिता तदा प्रभृति न शक्तों में निरीक्षित कृष्ण चुनरे कालव से भ्रूण हाथ मैंने राज्य के लोभ में पढ़कर जब पर्वतों पर उत्पन्न हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में झोक दिया तभी से भ्रूण हत्या करने वाले पापी के समान मैं अर्जुन तथा कमलैन श्री कृष्ण की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता हूँ द्रौपदी चापी दुखा पंचपुत्र सोचा मैं पृथ्वी ही नाम पंच भी पर्वत जैसे पृथ्वी पांच पर्वतों से हीन हो जाए उसी प्रकार अपने पांचों पुत्रों से हीन होकर दुख से आतुर ही द्रौपदी के लिए भी मुझे निरंतर शोक बना रहता है सोहम आगस्कर पाप पृथ्वी नाश कारक आसीन एवं एवेदम से कले वरम अतः मैं पापी अपराधी तथा संपूर्ण भूमंडल का विनाश करने वाला हूँ इसलिए यही इसी रूप में बैठा हुआ अपने शरीर को सुखा डालूंगा गुरुघातिनम प्रायप गुरुघाति नवे आप लोग मुझ गुरुघाती को आमरण अंशन के लिए बैठा हुआ समझे जिससे दूसरे जन्मों में मैं फिर अपने कुल का विनाश करने वाला ना हो ना भोक्षे न च पानीय उपभोक्षे कथंशन शोषये से प्रिया प्राणान हम, हम। अब मैं किसी तरह न तो न तो अन्न खाऊंगा और पानी ही पिऊंगा यही रहकर अपने प्यारे प्राणों को सुखा दूंगा यथेष्ट गम्यता काम अनुजाने प्रसाद सर्वे मनुजान नीत त्यक्षा मिदम कलेवरम मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपने ओर से चले जाने की अनुमति देता हूँ जिसकी इच्छा जिसके जहाँ इच्छा हो वहाँ अपनी रुचि के अनुसार चला जाए आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शरीर को अनसन करके त्याग दूँ वे सम्पाण वाचन तमेव वाचनम पार संबंध शोकन विफलमित्रद्याण तम वैसम संपाण जी कहते हैं जन्मे अपने बंधुजनों के शोक से विबल होकर युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मुनवर ब्यास जी ने उन्हें रोककर कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता महाराजा नशोकम कर तुम पुनरुक्तम तुम अक्षा भी दृष्ट में सदिति प्रभो व्यास जी बोले महाराज तुम बहुत शोक न करो प्रभो मैं पहले की कही हुई बात ही फिर दुरा रहा हूँ यह सब प्रारब्ध का ही खेल है संयोगा विप्रयोग प्राणिनाम ध्रुवम बुद्बुदा इवं तो ये शुभवंती नवंति जैसे पानी में बुलबुले होते और मिट जाते हैं उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस में संयोग होते हैं उनका अंत निश्चय ही वियोग में होता है सर्वेक्षता निचया पतना समुशया संयोगाभि प्रयोगता मरणातम भी जीवित संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है सारी उन्नतियों का अंत पतन है संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है सुखम दुख दुखम सुखोदय भूत दक्षे वाले आलस्य सुख रूप प्रतीत होता है परंतु उसका अंत दुख है तथा कार्यदक्षता दुख रूप प्रतीत होती है परंतु उससे सुख का उदय होता है इसके सिवा ऐश्वर्य लक्ष्मी लज्जा धृति और कृति ये कार्य दक्ष पुरुष में ही निवास करती है आलसी में दही नृदो नुखाय शत्रु न चा प्रजालमथे न सुखेभ्यो प्यलम धनम न तो सुहृद सुखल देने में समर्थ है न शत्रु दुख देने में इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और न धन दे सकता है धात्रा कर्म अत सिद्धिस्ते नस्तम कर्मणाम कुंती नंदन नरेश्वर विरातन जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि की है तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो उन्हीं से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी तुम कर्मो के फल के स्वामी या नियंता नहीं हो यही श्री महाभारते शांति पर्वण राजधर्मानुशासन पर्वि यास वाक्य सप्तविशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में यास वाक्य विषयक सत्ताईसवा अध्याय पूरा हुआ